महाभारत शांति पर्व त्रयोदशाधिक्विशतमो अध्याय जीवोत्पत्ति का वर्णन करते हुए दोषों और बंधनों से विषया शक्ति के त्याग का उपदेश भी मोहत तमसा भरतर्षभ रोध लोभ भयम दर्प एक साधना तुच ही जी कहते हैं भरत श्रेष्ठ रजोगुण और तमोगुण से से मोह की उत्पत्ति होती है, है। तथा उससे क्रोध, लोभ, भय एवं दर्प उत्पन्न होते हैं। नाश करने से ही मनुष्य शुद्ध होता तम ऐसे शुद्धात्मा पुरुष ही उस अक्षय अविनाशी परम देव अव्यक्त स्वरूप देव प्रवर परमात्मा विष्णु का तत्व जान पाते हैं तस्य नष्ट ज्ञाना विचे तथ मानवाज्ञान सम्मोहा तथा क्रोधम प्रयाति वही उसी ईश्वर की माया से आवृत्त हो जाने पर मनुष्यों के ज्ञान और विवेक का नाश हो जाता है तथा वे बुद्धि के व्यामोह से क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं क्रोधात कामं अवाप्याथ लोभ मोह च मान मोहनवाहकार अहंकारा तथ क्रिया क्रोध से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से मनुष्य लोभ मोह मान दर्प एवं अहंकार को प्राप्त होते हैं तत्पश्चात अहंकार से प्रेरित होकर ही उनकी सारी क्रियाएं होने लगती है क्रिया भी स्नेह संबंधा स्नेहा चोक अनंतरम सुख दुख क्रिया आरंभ क्रियाारंभान जन्म जन्म क्षण ऐसी क्रियाओं द्वारा मनुष्य आतक आशक्ति से युक्त हो जाता है आशक्ति से शोक होता है फिर सुख दुख युक्त कार्य आरंभ करने से मनुष्य को जन्म और मृत्यु के कष्ट स्वीकार करने पड़ते हैं जन्म तो गर्भवा संतो शुक्र शोमृत संभवमी समुद्र विप्लेदम सोलित प्रभवा विलम्ब जन्म के निमित्त से गर्भवास का कष्ट भोगना पड़ता है रज और वीर के परस्पर संयुक्त होने पर गर्भवास का अवसर आता है जहाँ मल और मूत्र से भींगे तथा रक्त के विकार से मलिन स्थान में रहना पड़ता है तृष्णाभिभूतस्तने वापरिप्लवन संसार तंत्र तत्वित तृष्णा से अभिभूत तथा काम क्रोध आदि दोषों से बद्ध होकर उन्हीं का अनुसरण करता हुआ मनुष्य महान दुख उठाता रहता है यदि उनसे छूटने की इच्छा हो तो स्त्रियों को संसार रूपी वस्त्र को बुनने वाली तंत्रवाहिनी समझे और उनसे दूर रहे प्रकृत्या क्षेत्र भूता ना क्षेत्र तस्मा देवाभिशेषेण नरो तीजाद्यशेषतः स्त्रियॉँ प्रकृति के तुल्य है अतः क्षेत्र स्वरूप है और पुरुष क्षेत्र स्वरूप है जैसे प्रकृति अज्ञानी पुरुष को बांधती है उसी प्रकार ये स्त्रियाँ पुरुषों को अपने मोहजाल में बांध लेती है इसलिए सामान्यतः प्रत्येक पुरुष को विशेष प्रयत्पूर्वक स्त्री के संसर्ग से दूर रहना चाहिए कृत्या हेता घोरूपा विचक्षणान रजस्ंत इंद्रिया नाम सनातनी ये स्त्रिया भयानक कृत्या के समान है अतः अज्ञानी मनुष्यों को मोह में डाल देती है इंद्रियों में विकार उत्पन्न करने वाली यह सनातन नारी मूर्ति रजोगुण से तिरोहित है तस्मात तस्मादात्मका बीजा जायती जनता स्वेह जान स्वसंज्ञान यदवंगास्जेन्सान स्वस्त संज्ञान क्रमेशजेत अत स्त्री संबंधी अनुराग के कारण पुरुष के वीर से जीवों की उत्पत्ति होती है जैसे मनुष्य अपने ही देह से उत्पन्न हुए जो और लीख आदि कीटों को अपना न मानकर त्याग देता है उसी प्रकार अपने कहलाने वाले जो अनात्मा पुत्र नामधारी कीट है, उन्हें भी त्याग देना चाहिए जंत स्वभा बुद्धिमान इस शरीर से वीर द्वारा अथवा पसीनों द्वारा स्वभाव से अथवा प्रारब्ध के अनुसार जंतुओं का जन्म होता रहता है बुद्धिमान पुरुषों को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए रजस्तम से पर्यस्तम सत्वम च रज स्थितम ज्ञानाधिष्ठानम अव्यक्तम बुद्धिहंकार लक्षण तमोगुण में स्थित रजोगुण तथा तो रजोगुण में स्थित सत्वगुण जब रजोगुण तमोगुण में स्थित हो जाता है और सत्वगुण रजोगुण में स्थित हो जाता है तब ज्ञान का अधिष्ठानभूत अव्यक्त आत्मा बुद्धि और अहंकार से युक्त हो जाता है संसार परिवर्तनम वह अव्यक्त आत्मा ही देहधारी प्राणियों का बीज है और वह बीजभूत आत्मा ही गुणों के संग के कारण जीव कहलाता है वही काल से युक्त कर्म से प्रेरित हो संसार चक्र में घूमता रहता है रमत्ययम यथा स्वप्न मनसा दे हि कर्म भुण दे गर्भे तदुपलभ्य जैसे सपनावस्था में यह जीव मन के द्वारा ही दूसरा शरीर धारण करके क्रीड़ा करता है उसी प्रकार वह कर्म गर्भ गर्भित गुणों द्वारा गर्भ में उपलब्ध होता है कर्मणा कर्मण बीजभूते चोद्यते रागयुक्त चेतसा बीजभूतकर्म से जिस जिस इंद्रिय को उत्पत्ति के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है रागयुक्चिति एवं अहंकार से वही वही इंद्रिय प्रकट हो जाती है शब्द रागा श्रोत्राते भाविततामरागा तथा चक्षुर्घाण गंध शब्द के के के प्रति प्रति राग राग होने होने होने से से से उस पुरुष श्रवण इंद्रिय होती है, है, रूप नेत्र और गंध ग्रहण करने की इच्छा नासिका का होता स्पर्श के प्रति राग होने से स्वगिन्द्रिय और वायु का प्रागट्य होता है वायु प्राण और अपान का आश्रय है वही उड़ान उदान तथा समान है इस प्रकार वह पांच रूपों में प्रकट हो शरीर यात्रा का निर्वाह करती है दुखाद्यंत दुख मध्य महान शही मनुष्य जन्म काल में पूर्णतः उत्पन्न हुए कर्मजनित अंगों और संपूर्ण शरीर से युक्त होकर जन्म ग्रहण करता है वह मनुष्य आदि मध्य और अंत में भी शारीरिक और मानसिक दुखों से पीड़ित रहता है उपादना अभिमान चवर्धते त्यागा तेभ्यो निरोध निरोधक्यो विमुचते शरीर के ग्रहण मात्र से दुख की प्राप्ति निश्चित समझनी चाहिए शरीर में अभिमान करने से उस दुख की बुद्धि होती वृद्धि होती है अभिमान के त्याग से उन दुखों का अंत होता है जो दुखों के अंत होने की इस कला को जानता है वह मुक्त हो जाता है इंद्रिया रजस्य वह प्रलय प्रभु परीक्षा संचरित विद्वान् यथावस्था तुता इंद्रियों की उत्पत्ति और लय ये दोनों कार्य रजोगुण में ही होते हैं विद्वान पुरुष शास्त्र लिष्ठ थे इन बातों की भली भांति परीक्षा करके यथोचित आचरण करें ज्ञान पुनरहति जिसमें तृष्णा का अभाव है उस पुरुष को यह ज्ञान इंद्रिया विषयों की प्राप्ति नहीं कराती इंद्रियों के विषया शक्ति से रहित हो जाने पर देही पुनः शरीर को धारण नहीं करता इसे श्री महाभारत शांति पर्वण मोक्ष धर्म पर्व वाष्णेजाध्यात्मकथन त्रयोदशा अधिक द्विशतमो अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में श्री कृष्ण संबंधी अध्यात्म का कथन विषय दो सौ तेरहवा अध्याय पूरा हुआ